गंधर्वो निहिता सेम तानि गुहाअद स पिता पिताम धम्रृत गुहा द्वान् द्वा तदोचेथ प्रवोचे गंधर्वती पद निहिता गुहा अस्य। गुहायां निहितानि पद तानि पदानि यह वेद सह गव वेत्ता पितु पिता असत ईश्वर के कुछ विशेषण बताए हैं उनको जानने वाला उसका भी एक नामकरण किया है उसको भी विशेषण दिया है और विशेषता और भी बताइए कि बहुत ही ऊंचा हो जाता है वो जैसे कि तद वह जो ब्रह्म है कैसा है अमृतम अमृत अम्रित अर्थात मरण धर्म रहित मृत्यु आदि धर्मों से रहित है और धाम सभी को धारण करने वाला है <coughs> मुक्तों का या अन्य सभी जीवों का पूरे संसार का धारण करने वाला है विभ्रितम और पोषण करने वाला है ज्ञान आदि को धारण करता है और गुहा बुद्धियों का साक्षी हर किसी के अनुभूति को जानने वाला उसी समय सत्य है त्रीनी पदा ने अस गुहायानी इसके तीन पद हैं जो कि गुहा में हृदय में निहित हैं, स्थित हैं यह तानी वेद जो विद्वान उन तीन पदों को जान लेता है या जानता है वह पितु पिता अब वह अपने पिता का भी पिता ब्रह्म का भी ईश्वर का भी पिता असत हो जाता है तो इसमें क्या आई एक तो पिता का पिता हो जाता है उसको जानने वाला कैसे जानता है क्या जानता है पिता का पिता कैसे हो जाता है वो आरंभ से लेते हैं वह ब्रह्म जो है पहले तो अमृत है अमृत का मतलब हुआ पीछे बात आई थी कल शायद सृष्टि की रचना करके बैठ सकता है सृष्टि की रचना उसने की है इस कारण से है उसमें हुआ था कि नहीं वर्तमान में भी है तो वर्तमान में है उसके लिए हमारे सामने उसके अनुमान लक्षण आया था कि जीव आदि के कर्मों का धारणी करने व्यवस्था करता है तो इस सृष्टि की व्यवस्था करने वाला होने के कारण ईश्वर है वर्तमान में भी है ईश्वर तो के विषय में उसके होने के विषय में ये प्रमाण अनुमान है एक परंतु ये बाहरी है ईश्वर की सिद्धि में ये बाह्य प्रमाण है बाहर से तो कर सकते हैं लेकिन इतने मात्र से वहां तक पहुंच नहीं होती है और भी प्रमाण है ब्रह्म के होने में ईश्वर के होने में वो इसमें है वो कहा होता है गुहा में होता है यानी कि बुद्धि में होता है वो हमारी बुद्धि में उसकी अनुभूति होती है बाहर तो पता चलता ही चलता है कि इनके कारण वो है लेकिन अंदर भी पता चलता है उसका तो बाहर वाले का तो हर कोई जान सकता है अनुमान वाला भाग अंदर वाले भाग को हर कोई नहीं जानेगा वास्तविक सिद्धि तो अंदर से ही होगी उसकी लेकिन इस अंदर वाली वाली स्थिति में प्रत्येक की पहुंच नहीं होती है इसमें जो योगी होगा समाधि लगाएगा विद्वान बन करके उसको देखेगा गुफा में रहता है वो गुफा का मतलब है यही गुहा गुहा मतलब बुद्धि के अंदर अपने ही वो विद्यमान यानी उसका स्वरूप दिखाई देता है ईश्वर का तो अंतिम प्रमाण वही है व्यक्तिगत जो अपनी अनुभूति होती है ईश्वर के होने की सबसे बड़ा, बड़ा प्रमाण वो ही है क्योंकि साक्षात व्यक्तिगत ज्ञान है वो ईश्वर का तो उस रूप में जो जानता है वो पिता का पिता हो सकता है बाकी तो नहीं होगा बाकी तो बेटे ही रहेंगे उसका स्वरूप यानी कैसा है अमृतम ईश्वर चूंकि शरीर आदि कभी भी धारण नहीं करता है और मृत तो वही होते हैं जो शरीर को धारण करने वाले होते हैं का का हम सभी का तो मरण होता है मृत्यु होती है क्योंकि शरीर से संबंध कटता है ईश्वर का कभी शरीर से संबंध कटता नहीं धारण ही नहीं करता है तो नहीं करने से वो अपने ही स्वरूप में रहेगा तो अपने स्वरूप में होने से जैसे सृष्टि के आदि में था कहीं भी एक सिद्धि हो जाएगी तो नियम यह होता है कि किसी भी वस्तु की सिद्धि चाहे किसी भी देश में हो जाए या किसी काल में हो जाए एक बार सिद्धि होने के बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया देश काल का तो वो वस्तु वैसी की वैसी मानी जाएगी फिर आगे नहीं रहती ऐसा नहीं होगा जैसे आज किसी व्यक्ति के बारे में कहीं से कोई परिचय मिल गया तो वो भी व्यक्ति के बारे में जब तक मृत्यु की सूचना नहीं होगी प्रकाशित तब तक माना जाएगा कि वो अभी है नहीं है ऐसा नहीं माना जाएगा भले ही किसी एक ही स्थान में उसका परिचय हो गया है किसी ने दे दिया किसी रूप में भी हुआ तो जब तक उसका मृत्यु सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक यही मानना भले ही मर जाए लेकिन जब तक मृत्यु सिद्ध नहीं होती है तब तक यही माना जाएगा है वो तो यानी हमारी बुद्धि यही कहती है कि वो है तो ऐसे ही ईश्वर की सिद्धि किसी भी कारण से कैसे भी एक बार यदि हो जाती है तो अब वो नहीं है ऐसा नहीं होगा उसकी सत्ता की सिद्धि कहीं से भी होगी चाहे हनुमान से हो जाए या प्रत्यक्ष से तो इससे इतना तो हो जाएगा कि ईश्वर इस है इसके पश्चात अब है कि उसका स्वरूप कोई न कोई होगा प्रत्येक वस्तु का कोई अपना निजी स्वरूप होता है हर वस्तु अपने स्वरूप में हुआ करती है तो ऐसे ही ईश्वर भी वस्तु होने के कारण उसका भी अपना एक स्वरूप है और वस्तु का जो नित्य स्वरूप होता है अपना स्वाभाविक स्वरूप होता है वो फिर बदलता नहीं है और वो सभी देशों में सभी कालों में सभी स्थितियों में एक ही रहता है तो प्रमाण से ईश्वर के जिस स्वरूप की सिद्धि होती है वो अब कहीं भी एक मंत्र में वेद में आ गया तो पूरे वेद में वही लागू होगा ऐसा नहीं होगा कि यहां कुछ कह दिया तो वहां कुछ होगा ऐसा नहीं हो पाएगा ईश्वर की सिद्धि एक जगह इस रूप में हुई तो अब उसके विपरीत कहीं भी विरुद्ध हो, सिद्धि होती है तो वो नहीं मानी जाएगी एक बार अगर ईश्वर की सिद्धि इस रूप में हो गई कि वो निराकार है तो अब कहीं पर भी साकार नहीं सिद्ध होगा उसके साकार की साकार की बात गौण हो जाएगी साकार क्योंकि दो विरुद्ध वस्तु दो विरुद्ध गुण एक में नहीं रहते हैं एक ही वस्तु साकार भी हो और वो निराकार भी हो ऐसा नहीं होता है एक ही वस्तु ब्या, सर्व्यापक भी हो और एक भी हो ये दोनों विरोधी गुण हैं ये नहीं हो सकते हैं देशी वस्तु कभी भी सर्वव्यापक नहीं होगी और सर्व्यापक वस्तु कभी भी एक नहीं होगी तो साकार जो है वो निराकार कभी नहीं हो सकता और जो निराकार है वो साकार कभी नहीं हो सकता है तो ईश्वर के बारे में दो मान्यताएं जैसे चल जाती हैं कि वो निराकार भी है और साकार भी है सगुण भी है और निर्गुण भी है तो ऐसा नहीं होता है एक वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं हुआ करते है या तो सकारी होगा या निराकारी होगा दोनों मिलते जुलते नहीं है ठीक है संबंध कहीं से किसी का आज इससे है, कल उससे ये तो हो सकता है दूसरे के साथ संबंध विच्छेद इनमें अंतर होगा लेकिन जो स्वाभाविक गुण जिसके होते हैं उसमें नहीं होते हैं कोई अंतर और कुछ ऐसे गुण हैं जिनका आपस में विरोध होता है नहीं? जैसे व्यापकता है और एकदेशी है ऐसी जो सर्वज्ञ है वो कभी अल्पज्ञ नहीं हो सकता है अल्पज्ञ कभी सर्वज्ञ नहीं होगा इसके ज्ञान में वृद्धि तो आएगी अल्पज्ञ के लेकिन ज्ञान में वृद्धि होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होगा कभी जो सर्वज्ञ है उसमें ज्ञान में कमी कभी नहीं आएगी जो अल्पज्ञ है उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है लेकिन सर्वज्ञता तक नहीं जाएगा लेकिन जो सर्वज्ञ है उसके ज्ञान में कमी नहीं आएगी कभी वो सर्वज्ञ ही रहेगा जैसे प्रकाश है ना तो प्रकाश की जहां जो प्रकाशशील वस्तु है वो अंधकार कभी नहीं वहां होगा ये दोनों विरुद्ध स्थितियां है जहां प्रकाश कभी भी अंधकार नहीं होता है ऐसे ही जो सर्वज्ञ हो गया अल्पज्य कभी नहीं होगा सर्व्यापक है वो कभी एकदेशी नहीं हो पाएगा तो अब ईश्वर के बारे में एक जगह मंत्र में कहीं भी गौण रूप प्रधान रूप से सिद्ध कर दिया कि वो सर्व्यापक है सर्वज्ञ है ऐसे ही वो अमृत स्वरूप है तो अब कभी वो मरण धर्म कहीं नहीं होगा सिद्ध कहीं भी उसके मरने की बात आती है तो वो तो गौण होगी होगी नहीं पहले तो इस कारण से वेद में एक जगह या कहीं जगह भी वर्णन कर दिया ईश्वर का इस रूप में तो उससे विरुद्ध जो वर्णन मिलेंगे पृथक यानी वो गौण होंगे या गलत होंगे ऐसे विरोधाभास नहीं होगा तो ईश्वर के बारे में यही है कि एक पक्ष तो हर कोई मानता है कि वो सर्वव्यापक है कण कण में व्यापक है इसका निषेध कोई कहीं नहीं करता इस पक्ष को हर कोई मानता है पौराणिक वाले भी अर्सामाजी वाले भी और जितने भी मत मतांतर के हैं इस स्वरूप को मानते हैं कि कणकण में है वो और निराकार वाला भी मानते हैं कि निराकार भी है इस पक्ष का भी खंडन वो नहीं करते तो लेकिन वो दूसरा पक्ष भी मान लेते हैं यानी ते कि निराकार मानते हुए फिर साकार मान लेते हैं उसमें कि निराकार वस्तु फिर साकार नहीं हुआ करती है जो सर्व्यापक है वो एक देशी नहीं हुआ करती है जब एक देशी नहीं है तो अब उसका जन्म नहीं होगा जन्म हर समय एक देशी का होता है सर्व्यापक का जन्म नहीं हुआ क्योंकि जन्म होने के लिए जहां नहीं है वहां से जाना होता है ना वहां तक तो अवतार लेता है जो भी होता है वो वहां लेता है ना जहां पहले नहीं होता है तो पहले से जब सर्व्यापक है वो तो है ही पहले से इसलिए उस पर ये नियम ही नहीं घटेंगे नहीं कटेंगे तो जो अवतार लेगा ही नहीं फिर तो जब अवतार नहीं लेगा तो शरीर नहीं होगा शरीर नहीं होगा तो मरेगा ही नहीं वो इसलिए जो अमृत होगा व्यापक होगा वो उसको शरीर ग्रहण करने की स्थिति नहीं आती है शरीर ही धारण नहीं करता है वो कभी तो ईश्वर के बारे में दूसरा पक्ष नहीं लगेगा और सगुण निर्गुण वाली जो बात आती है उसका अर्थ दूसरा होता है गुण का मतलब होता है जो अपने गुणों से युक्त है और निडुन का होता है जिसमें दूसरे के गुण नहीं है सामान्य विशेष होता है ना हर कोई पदार्थ सामान्य विशेष होता है नियम है ये और पदार्थ का जो प्रत्यक्ष होता है साक्षात जिसको कहते हैं वो इन दोनों धर्मों के आधार पर होता है साधर्म और वैधर्म दोनों को ही लेना पड़ता है समय यानी ये वस्तु गोल है चौड़ी नहीं है गोल है कि चौड़ी है अगर ये है तो साक्षात का विषय नहीं होगा वो कभी भी नहीं हो सकता है वो उसको मानना पड़ेगा गोल ही है और कोई नहीं आकार इसमें तो ये होता है साधारण वेधर्म पूर्वक वस्तु का ज्ञान सामान्य विशेषात्मनो धर्म से आया है में विशेष अवधारण प्रधान व्यक्ति प्रत्यक्षम सभी व साध साधर्म और बेधर्म वाली होती है सामान्य और विशेष दोनों धर्म होते हैं उसके अंदर तो जब विशेष धर्म का केवल होता है निश्चय हो जाता है कि ये वाला धर्म नहीं केवल ऐसा ऐसा ही है वो प्रत्यक्ष माना जाएगा वैसे तो जहाँ उसको निर्गुण बताते हैं निर्गुण का मतलब होता है अन्य वो गुण दूसरे में भी है चेतना जैसे जीवात्मा में भी है ईश्वर में भी है लेकिन दोनों के एक जैसे नहीं है इस अंतर को जो जान लेगा उसको कहेंगे कि हाँ इसने ईश्वर को जाना है दोनों के अंतर को अगर नहीं जान रहा है तो नहीं प्रत्यक्ष में आएगा फिर वो इसलिए आत्मा का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और ईश्वर का भी होना चाहिए तब माना जाएगा कि ईश्वर को जानता है नहीं तो नहीं जानता है वो माना जीवात्मा के जो गुण या प्रकृति के जो गुण रूप रसादी है ये ईश्वर में नहीं है इस कारण से वो निर्गुण है ना कि उसके अपने ही गुण कभी नहीं होते है ऐसा नहीं है निर्गुण का अर्थ ये लोग करते हैं उसके अपने ही गुण नहीं रहते एक बार एक बार उसमें वो गुण रहते हैं एक बार नहीं रहते हैं उसी के अपने ही निर्गुण का ये अर्थ नहीं होता है निर्गुण का होता है दूसरे वाले गुण उसमें नहीं होते है ये चीजें यहाँ वाले में तो लग जाएंगी जैसे पानी है पानी ठंडा होता है स्वभाव से लेकिन अग्नि के कारण वो गर्म हो जाता है तो गर्म हो जाने के बाद अब पानी में फिर भी गर्मी उसकी अः उष्णता अलग से नहीं दिखती है ना वो साथ ही दिखती है तो वहां तो ये निर्गुण से शगुण हो गया इस स्थिति में नियम लागू हो जाएगा कि वही वस्तु में अब दूसरे के धर्म है तो जब गर्मी हट गई तो वो निर्गुण हो गया तो यहां तो ऐसा होता है लेकिन स्वरूप से ऐसी स्थिति नहीं आया करती है कभी पानी कभी अग्नि नहीं बनेगा अग्नि पानी कभी नहीं बनेगी पानी में अग्नि नहीं जाती अग्नि में पानी नहीं जाती है लेकिन उन दोनों के बीच में जो स्थान होते हैं ना हाँ उसमें ये घुस जाती है अग्नि जैसे जल के जो परमाणु हैं, उसके बीच में स्थान बचते हैं तो उस स्थान में अग्नि चली जाती है वस्तुतः अग्नि जल के परमाणु के जो स्वयं अवयव है उसमें नहीं जाएगी अग्नि ऐसी जल के परमाणु अग्नि वाले में नहीं जा पाएंगे उसके सूक्ष्म होते उसमें जगह नहीं है इसके लिए जल में तो अग्नि के लिए जगह है लेकिन अग्नि में जल के लिए जगह नहीं है इस कारण से ये दोनों घुल मिल नहीं पाएंगे दोनों अलग अलग ही रहते हैं तो ऐसे ही होता है उसको निर्गुण सगुण हमारी आंख के कारण यह हो गया इंद्रियों के कारण यह हो गया तत्व रूप में नहीं होता है तो ईश्वर के बारे में भी यही होगा कि वो अमृत है तो अमृत का मतलब बुद्धि अपने को बनानी है कि है। है है। मरने वाले पदार्थों के लिए हमारी बुद्धि बनेगी कभी है, कभी नहीं है। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसी बुद्धि नहीं बननी चाहिए कभी कि पहले था अब नहीं है अब है आगे नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा वो लगातार सतत है <coughs> तो इस रूप में अमृतम वो अमृत है यानी सदा विद्यमान ही है, को भी बोलते है में? तो हाँ मोक्ष भी बोलते हैं और यहाँ मृत म्रित, मृत्यु रहित है मरने वाला नहीं यानी हमारी बुद्धि से ओझल नहीं होना चाहिए सदा वर्तमान तत्व रूप में वो सर्वदा वर्तमान ही रहता है उसके बाद क्या है वो धाम है धाम का मतलब होता है धारण करने वाला किसको धारण करता है वो मुक्तों को मुक्त लोग केवल ईश्वर में रहते हैं वो प्रकृति में नहीं रहते संसार में नहीं रहते हैं संसार में नहीं रहने का मतलब होता है इससे जुड़ के नहीं रहते आबद्ध होकर के जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनको संसारी कहा गया वो संसार में रहते हैं स्वरूप से तो भी नहीं रहते परमाणु के अंदर घुस के नहीं रहते हैं वो चारों तरफ तो रहते हैं लेकिन मुक्त आत्माएं की और भी विशेषता है वो घिर के नहीं रहते इनसे तो घिर के जब प्रकृति से नहीं रहते तो फिर कहीं न कहीं तो हैं वो तो वो ईश्वर में फिर होते हैं वो तो इस कारण से अंतिम कह दिया गया है कि वो मुक्तात्माओं का धारण करने वाला यानी मुक्त इससे ये निकलता है कि मुक्तात्मा प्रकृति से बाहर हो जाते हैं किंतु ईश्वर के अंदर वो भी आधारित रहते हैं धरे हुए रहते हैं तो मुक्त आत्माओं का जो निवास स्थान है वो क्या है ईश्वर है तो अपने को शरीर छोड़ने में जो डर लगता है ये डरने की बात नहीं है इसमें यहां से निकल करके और कहीं ना कहीं टिक जाएंगे अपने को जगह मिल जाएगी एक और स्थान है यही एक स्थान नहीं है दूसरा स्थान भी है वास्तविक स्थान वही है तो मुक्त आत्माएं क्या ईश्वर के अंदर रहती है तो बुद्धि बनाने की यहाँ पर यही है कि हमारा जो दूसरा स्थान है वास्तविक अंतिम स्थान जो है उसके लिए ये है कि किसी एक जगह खड़े होने का नाम स्थान नहीं है जहां जैसे यहाँ पर रहते हैं तो स्थिर रह जाते हैं ना नहीं कहीं नहीं जाते हैं इस कारण से कहते हैं कि यहां रहते हैं तो इसका नाम नहीं है खड़े होने के जहां खड़े होते हैं उसको स्थान नहीं कहते स्थान उसको कहते हैं जहां रहते हैं रहना जहां भी होगा वो सभी का सभी स्थान है देश है तो ईश्वर के अंदर रहना तो होता है ना वो रहना ही स्थान है वही देश है उसका वो रहना हो गया ना उसका वो उसका एक देश है इसीलिए लेना अभी हमारी जो बनती है ना, तो वहां रहता है इसका मतलब खड़ा रहता है यहाँ से वहां नहीं जाना जिसको कहते हैं ना चलता रहता है तो उसको फिर कहते हैं कोई जगह नहीं हमारी है सन्यासियों के लिए यही बताते है ना रहता तो किसी न किसी कमरे में ही है हर जगह जाकर के लेकिन फिर भी उसके लिए कहा जाता है कि इसकी कोई जगह नहीं है तो कोई जगह नहीं का अर्थ है कि कोई स्थाई जगह नहीं है यानी स्थिर नहीं है जगह नहीं उसका निषेध नहीं है उसकी स्थिरता का निषेध है वहां पर जो संबंध है ना उसका उस संबंध का वस्तुता निषेध है न कि स्थान का निषेध है मेरा कोई निवास नहीं है कोई मेरा स्थान नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि स्थान ही नहीं है स्थान तो स्वतः सिद्ध होता है वो तो अपने आप होता ही होता है। उसका निषेध कैसे करेगा वो लेकिन वो जो संबंध विशेष बनता है किसी ने किसी स्थान से संबंध बन जाता है वो तो संबंध का निषेध केवल करना है उसमें होता है अर्थ संसार के साथ जाए। हाँ यानी किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष नियत संबंध नहीं है संबंध नहीं तो कोई नहीं मेरा किसी नहीं है जैसे घर में जब तक रह रहे हैं तो दूसरे जो पड़ोसी के घर को बोलते हैं ना ये मेरा नहीं है और ये वाला है ऐसे परिवार के साथ होगा कि ये तो मेरे माता पिता परिवार है और ये वाले नहीं है तो वहाँ बुद्धि स्थिर है ना संबंध केवल बुद्धि से बना हुआ है ऐसे तो सभी जगह उस घर में भी जाते हैं पड़ोसी के यहाँ भी जाते हैं आना जाना सबके साथ होता है और परिवार के साथ जैसे मिलना देना लेना देना सब होता है सभी के साथ भी वहीं का वहीं होता है अंतर केवल बुद्धि में है एक में नियत बना हुआ है कि हाँ ये है ही उसको कभी नहीं हटने देते दूसरे के साथ बनाते भी और हटा भी लेते हैं तो बुद्धि में अंतर करना होता है वो बुद्धि से अगर वो चीज कट गई तो वो कट गया अब कोई नहीं रहा किसी का स्थान को अगर बुद्धि से काट दिया भीतर से तो अब वो स्थान नहीं रहा तो कहीं नहीं रहा तो वस्तुतः हमारा बौद्धिक संबंध ही कटता है और कुछ नहीं कटता है शरीर संबंध तो रहेगा ही आज इससे यानी घर से भी पूरा सदैव तो नहीं रहता ना शारीरिक संबंध भी हर आदमी अपने घर में ही थोड़े रहता है सब दिन ऐसा तो होता नहीं है गांव में घर में नगर में देश में सदा रहता हो ऐसा तो नहीं होता है तो नियत संबंध तो फिर भी नहीं है उसका तो जो नियत संबंध वस्तुता बुद्धि में है वो तो बौद्धिक संबंध ही केवल कटता है तो ऐसे जो मुक्त आत्माएं हैं उसका क्या होगा शरीर विशेष के साथ संबंध कट जाएगा बस और बुद्धि से भी कट जाएगा तो बुद्धि से कट जाने का ही नाम वस्तुता मुक्ति है बुद्धि आगे आएगा ना उसमें योग दर्शन में भी बुद्धि बुद्धि की ही बंध और बुद्धि का ही मोक्ष है जो बंधन है वो बुद्धि का ही है आत्मा का बंधन नहीं होता है और मुक्ति भी बुद्धि की होती है मनुष्य व्यक्ति आत्मा की नहीं होती है कही जाती है आत्मा की मुक्ति और बंधन हुआ है लेकिन होता नहीं होता बुद्धि का ही है यानी बुद्धि ही उस रूप वाली है कि मैं बधा हुआ हूँ और बुद्धि ऐसी बन जाती है कि मैं नहीं बना वाला हूँ वो स्वरूप में ही भेद होता है और कहीं कुछ नहीं होता है तो इस तरह से ईश्वर क्या है अब इसमें क्या हो जाएगा बुद्धि बन जाएगी है मैं ईश्वर के अंदर हूँ संसार के अंदर नहीं हूँ ये वाली बुद्धि बन जाएगी उसमें हाँ मोक्ष वाली आत्माओं का ये वाली बुद्धि हट जाएगी कि मैं संसार में हूँ बाकी ईश्वर में तो स्वाभाविक है वो वो तो रह ही जाएगी अपने आप व्यवहार में हम बता नहीं सकते कि जो आत्मा इस है ईश्वर के के प्रकृति अंदर होते हुए ईश्वर में है वो क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ी रहती है वर्तमान काल में प्रलय में नहीं रहती हाँ प्रलय में तो सारे ही उसी में हैं फिर तो केवल ईश्वर में ही है प्रकृति में भी नहीं होता है प्रलय में कोई नहीं होता है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है ना वहा पता नहीं होता है मैं कहा हूं तो जब अनुभूति नहीं हो तो होना नहीं होना सा उसका कोई मतलब नहीं होता है इसलिए बद्ध आत्माएं कहीं नहीं होती है पर ईश्वर में होती है स्वरूप से तो होती है प्रकृति में नहीं होती है लेकिन उसको स्वयं की अनुभूति नहीं होने से उसका नहीं होना होना बराबर है मुक्तात्माओं को अनुभूति है इतना अंतर होता है। फिर वो क्या है धारण करने वाला है। सबको धारण करता है, है यथा अनुकूल एक एक गुण सभी के अंदर बढ़ते हैं बुद्धि भी बढ़ती है बल भी बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है व्यवहार बढ़ते हैं संबंध बढ़ते हैं तो समान यानी वृद्धि का नाम होता है जिससे संबंध से सुख की वृद्धि हो उसका नाम है वृद्धि उसी का नाम है विकास उसी का नाम है उन्नति केवल जुड़ने मात्र का नाम विकास बुद्धि या वृद्धि नहीं है वास्तविक वृद्धि का मतलब होता है जिससे सुख बढ़ रहा है सुख बढ़ रहा है तो बढ़ रही है वस्तु सुख नहीं बढ़ रहा है तो भारी हो रही है शरीर खूब मोटा हो रहा है लेकिन इसको मोटा नहीं कहेंगे अगर उसको बाधा होने लग गया बल नहीं बढ़ रहा है काम नहीं हो रहा है ना उससे काम यदि रुकने लग गए तो शरीर को मोटा नहीं कहेंगे फूल रहा है कहेंगे और यदि कमी होती है दुबला पतला है कोई भी धक्का मारे ऐसी स्थिति है दुर्बलता है तो उसको कहेंगे पतला है ये तो वो पतलापन भी वहा बाधित है देखने में अच्छा नहीं लगता है या उतना बल भी नहीं हो पाता है उसको तो उस कारण से वो कमी है मांस की कमी का कमी नहीं है मुख्यतः वहां बल की कमी है व्यवहार की कमी हो रही है तो उस व्यवहार की पूर्ति यदि हो रही है बढ़ रही है तो उसको कहेंगे हाँ मोटा हो रहा है लेकिन मोटा भी वहीं तक जहां तक बल तक संबंध है और व्यवहार तक यानी सुख फिर होगा उस उत्पन्न तो ऐसी कोई चीज बना रहे हैं वस्तु आप बनाते हैं सुख कह रहे हैं कि विकसित कर रहा है इसको इसको जैसे विकसित किया तो इससे और अधिक सुख या कर्म कर्म कर्म बढ़ेंगे, तब इसका नाम विकास भि, होगा, लेकिन यदि घट जाते हैं तो इसको बिगाड़ना कहेंगे फिर फिर ये विकसित नहीं होता है कोई भी वस्तु घर मकान यंत्र जो भी बनाते हैं अगर सुख बढ़ रहा है तो कहेंगे उन्नति हुई इसमें नहीं बढ़ा तो केवल परिवर्तन हुआ है नहीं रास हुआ उसका वो केवल बिगाड़ हुआ है तो ऐसे ही होता है यहाँ पर भी धारण करने वाला होता है पोषण करता है यानी हमारी सुखों को बढ़ाता है नए नए संबंधों के माध्यम से शरीर दे करके बुद्धि दे करके और अनुकूल लोगों में जन्म दे करके इस प्रकार से क्या होता है हमारा पोषण करने वाला होता है सर प्रगुआत सब बुद्धियों का साक्षी है साक्षी का मतलब होता है हमारे सामने जो चीज़ होती है उसके हम साक्षी होते हैं जो हमारे सामने नहीं है उसके हम साक्षी नहीं होते हैं तो जितने भी कर्म हो रहे हैं जो भी क्रिया हो रही है सभी की अनुभूति होती है ईश्वर को तो बुद्धि की भी अनुभूति होती है क्रियाओं की तो होती होती पदार्थों की लेकिन हमारी जो बुद्धि उत्पन्न होती है जो क्षणिक है उसकी अनुभूति केवल हमें ही हो सकती है अन्य मन जीवों में जीवों की अनुभूति नहीं हुआ करती है एक मनुष्य की या किसी प्राणी को दूसरे प्राणी की अनुभूति हो। नहीं होती है हमको कैसा लग रहा है ये आपको कभी नहीं लगेगा आपको कैसा लग रहा है हमको कभी नहीं लगेगा कभी पता नहीं चलता एक दूसरे का लेकिन किसी सामान्य वस्तु में जैसा लगता है वैसा ही दूसरे को भी लगता है अनुभूति की समानता होती है यानी इसको जैसे देख करके आपको जैसा लग रहा है ना ये दिखाई दे रहा है तो इसको देखते हुए जैसी आपको अनुभूति होती है हमको भी देख करके वैसी ही अनुभूति होगी ये अनुभूतियां दोनों समान है लेकिन आपको अनुभूति जो साक्षात हो रही है उस अनुभूति की अनुभूति नहीं होगी हमें उती आपको होती उसकी हमें होगी वैसी हो जाएगी बस हाँ वस्तु की हो जाएगी लेकिन आपको जैसी कि जो की जो हो रही है आपकी वाली नहीं होगी मुझे मुझे जैसी हो रही अनुभूति साथ साथ में ऐसी आपको नहीं होगी तो लेकिन कैसे जानते हैं फिर ये वो इसी कारण से जानते हैं कि व्यवहार दोनों के फिर एक जैसे हो जाते हैं को देख के ये लग जाता है कि हाँ ये कुछ है ऐसे ही आपको लगता है तो अभी साधारण पर हम कह देते हैं कि वो है तो झट समझ में आ जाता है तो उसके कारण फिर क्या होते हैं अनुभूतियों का लेन देन एक तरह से हो जाता है तो उसके कारण हमारा सारा अनुमान चलता है और व्यवहार सब चलता है उससे पता लगता है हाँ ये सोच रहा है कुछ ये कुछ अनुभव कर रहा है चेष्टाएं यानी व्यवहार चेष्टाएं बताती है कि हाँ इसको समझ में आ रहा है चेष्टा नहीं करेगा कुछ नहीं पता लगेगा तो ईश्वर और हमारे में अंतर इतना ही होता है कि हमको जब अनुभूति होती है तो कोई न कोई चेष्टा हम प्रकट स्वरूप करते हैं समझ में आ गया जैसे सीरियल आ रहे हैं अभी या देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से तो अब कोई ना कोई चेष्टा आती है ना ये चेष्टा तो पकड़ में आती है ये रूप वाली है ना इसको आंखों से हम पकड़ लेते हैं तो इसके आधार पर हम समझते हैं कि हाँ पकड़ समझ में आया इनको लेकिन ईश्वर में ये नहीं होती है चेष्टा को समझ में आता हुआ भी ये बाहरी चेष्टा नहीं होती उससे क्यों उसमें यह साधन नहीं है ना यानी चेष्टाएं वो करता है वो चेष्टाओं को पकड़ने के हमारे पास नहीं है साधन अपनी चेष्टाओं को तो पकड़ने के हैं आँखों से सिरादी दिख जाता है उसकी क्रिया के बाद लेकिन ईश्वर के पास ऐसी कोई है नहीं साधन नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया को हम पकड़ पाए इसलिए हमको नहीं लगता है, है कि हमको देख रहा है कि नहीं जान रहा है कि नहीं सुन रहा है कि नहीं प्रतिक्रिया करता है कि नहीं तो उस प्रतिक्रिया के ना होने से हमको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है यहाँ के लोगों पर हो जाता है कि ये है क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया हमको मिलती है दिख जाती है ईश्वर की कोई प्रतिक्रिया हमको दिखती नहीं है तो ना दिखने के कारण फिर हम कहते हैं कि नहीं है वो लेकिन यह ना देखने का कारण यह है कि उसके पास हमारे पास जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के साधन है ना ऐसे साधन ईश्वर नहीं रखता है क्या होगा प्रतिक्रिया करता है उसको फिर हनुमान से ही जानना होगा क्योंकि प्रतिक्रिया यदि नहीं करता तो इसने गलत किया इसके प्रति इसको दंड देना चाहिए ये नहीं हो पाता फिर न्याय वाली जो व्यवस्था होती है ये संभव नहीं था एक के लिए दूसरे का निर्माण करना अब कोई बीज बना दिया और उस बीज से कल को जाके फल निकलने हैं फूल निकलने हैं तो ये बिना सोचे नहीं होगा ना तो इससे पता लगता है कि करता तो है वो भी किसान ने बोया अब उसके फसल आने चाहिए उसको तो वो सोचा होगा तभी ना कि वो वो करेगा जब भी मिलेगा इसको तो वो प्रतिक्रिया ही तो है और क्या है प्रतिक्रिया तो होती है ईश्वर से लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आती है वो के से स्थान को जब भी जाता है लेकिन पता नहीं चलता है, है हमको तो प्रतिक्रिया ईश्वर के द्वारा भी होती है और इतनी मतलब होती कि हमारी बुद्धि तक को भी जानता है वो हम तो केवल शरीर की चेष्टाओं को जानते हैं अपनी बुद्धि की चेष्टा को हम भी नहीं जानते यानी कब उठाते हैं, उठा हैं ज्ञान को नहीं पता लगता है ना ये अनुभूति होने के बाद तो पता लगता है कि हाँ कुछ हमने अनुभव किया लेकिन कैसे कैसे किया उसको किस समय उठा ये नहीं पता लगता है अपना जान ही नहीं पता लगता है पर ईश्वर को इसका पता लगता है कैसी अनुभूति हमने कब कर ली ये ईश्वर को पता होता है इसलिए कहा कि वो क्या है हमारी बुद्धियों का साक्षी है किस में हम क्या बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं क्या सोचते हैं ये उसको पता लगता है इसका क्या लाभ होता है अगर कोई व्यक्ति इस चीज को जान ले वास्तविक रूप में ईश्वर हमारी अनुभूति को समझता है तो क्या परिणाम आएगा स्वर्ण स्वर्ण हाँ ये होगा उसके विरुद्ध नहीं चलेंगे क्योंकि बलवान है वो और सब कुछ उसके हाथ में है तो जो हमसे बलवान होता है और जिसके हाथ में सब कुछ होता है उसके सामने हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते हैं तो ये हमारा स्वभाव है ऐसा तो यही का यही नियम वहाँ लागू हो जाएगा अगर जानते हैं ईश्वर को वहां उस रूप में तो यदि उसके विरुद्ध कर रहे हैं इसका मतलब होगा नहीं जानते हैं फिर जिस दिन जान जाएंगे उस दिन उसके विरुद्ध कर्म जो होने होंगे वो सब बंद हो जाएंगे यदि भी सारे बंद नहीं होंगे जानने के बाद भी क्योंकि यहां भी सारे बंद नहीं होते हैं यानी जो हमसे सामर्थ्य नहीं है ना उसमें तो दोष होता ही है ना फिर भी यहाँ भी बड़ों के सामने भी जिसमें सामर्थ ही नहीं है नंगड़ा व्यक्ति है वो कैसे चलेगा ठीक ठाक उजल नहीं सकता है ना तो ऐसे ही होता है कि सामर्थ जानते हुए भी अगर सामर्थ नहीं है तो भी हम उल्टा करते करेंगे तब भी लेकिन जहां सामर्थ है वहां उल्टा नहीं करेंगे मानसिक रूप में भी वहां भी जान यदि जिस चीज का रहेगा वहां वहां उल्टा नहीं करेंगे लेकिन जहां जहां ज्ञान होगा ईश्वर को जानते हुए भी करेंगे उल्टा इतना अंतर हो जाएगा तो, पर बहुत सारे जो हैं ना जो जानबूझ के करते हैं योजनाबद्ध वो सारे बंद हो जाएंगे वो नहीं होंगे तो इसका मतलब जो व्यक्ति ऐसा करता है योजनाबद्ध है तो है वो नहीं जानता है मतलब ईश्वर को फिर बताए कि त्रीनी पदा ने निहिता तीन पद हैं इसके जो कि गुहा में स्थित है यानी उसके स्वरूप में है वो क्या है इसके तीन कर्म है उत्पत्ति स्थिति और संसार का प्रलय जो करना है ये संसार की रचना करना इसका धारण करना और इसका फिर प्रलय कर देना ये यद्यपि काम एक ही करना होता है रचना करते समय ही जैसे आजकल हुआ है ना मशीन टंकी बंद भरने की पानी टंकी को हाँ तो उसमें एक बटन दबाते ही वो पानी भर भी जाएगा मोटर बंद हो जाएगी उसकी टी भरते ही मोटर अपने आप बंद हो जाएगा तो उस समय अब व्यक्ति को चलाना ही हुआ ना केवल लेकिन चलाने वाला ही तो बंद करना भी हो गया ना उसका टंकी भरना उसके का काम हो गया तो टंकी बंद करने में बंद भी आता है मोटर बंद करना भी तो जिसमें नहीं है ये व्यवस्था उसको तो बंद करना होता है और वो भूलते रहते हैं लेकिन जो बहुत अधिक बुद्धिमान हुआ जिसने पूरी व्यवस्था कर दी उसको बंद करना जरूरी नहीं है फिर पहली व्यवस्था बना दी चालू करने से ही बंद हो जाएगा ऐसे ही सृष्टि की जो संरचना है वो निर्माण के साथ विनाश का भी है बना हुआ आपस में संगति बनाई है, काल तक ये बढ़ेगा इसके बाद अपने आप घटेगा ये तो घटते घटते इसका नाश भी हो जाता है तो क्रिया तो उसी के हैं साक्षात नहीं करता है जैसे संयोग में साक्षात करना होता है ऐसे वियोग के लिए नहीं करना होता है योग में अपना इसका स्वभाव विरोध है आपस में ही परमाणुओं के तीनों के इसलिए नष्ट तो ये स्वतः हो जाते हैं बनते नहीं है ये संयोजन जो होगा ना इसका क्योंकि आपस में इसके सामान्य धर्म है एक साथ रहने के तो सामान्य से जो विशेष होता है वो हर्ष में निमित्त से हुआ करता है सामान्य धर्म अपने आप हुआ करते हैं लेकिन विशेष धर्म निमित्तों से ही होंगे बिना निमित्त के नहीं होगा तो, तो पदार्थों का सामान्य धर्म साथ रहना तो है लेकिन एक क्रम विशेष में आना नहीं है इनमें सामर्थ नहीं है तो ये क्रम विशेष ईश्वर के द्वारा ही होता है तो इस कारण से ये तीनों काम है इसके ये उत्पत्ति भी करता है उत्पत्ति करके चूंकि बुद्धि से इतने दिन तक रहना है इसको तो उसी आधार से या उतने ही परिमाण में परमाणुओं को जोड़ेगा उतनी उसकी गति रखेगा ताकि इतने काल में संपन्न हो जाए कार्य तो वही उसकी रक्षा का काल है इतने दिन तक ठहरना है इसको जैसे पानी गिराना हो एक घंटे में तो अब मोटा पाइप करेंगे पतला करेंगे उसकी वो बैठा देंगे ना आप तो उतनी देर में पानी निकल जाएगा जैसे घड़ी होती थी ना पहले समय बनाने वाली हो रेत की घड़ी होती थी तो घड़ाई को उलट देते थे ऐसे हो वो उसी कर्म से रेत गिरती रहती थी और ठीक उतने समय पर वो गिर जाती थी तो समय का निर्धारण भी गति से हर में होता है किसी चीज़ को इतना समय करना है गति नियत कर देने पर उतने समय में संपन्न हो जाएगा तो ये रचनाओं की भी जो गति निर्धारित कर दी इससे ये हो जाएगा सृष्टिकाल इतने दिन में पूरा हो जाएगा हमारी आयु शरीर आदि की भी यही स्थितियाँ हैं सब किसी की रचनाएं जल्दी जल्दी होती है किसी की देर में होती है तो जल्दी जल्दी होता है वो नष्ट भी जल्दी समय में हो जाएगा जिसका निर्माण देर में होता है टिकना भी देर में होगा वो वस्तु तो देर तक चलेगी तो जैसे गेहूं के पौधे हैं ये नीम आदि को मतलब वही निर्धारण है उसकी गतियों का तो तो तो वही मतलब करने पर हो जाएगा वो लेकिन जो एक कर दिया ना एक ने उसमें नहीं परिवर्तन होगा वो चलता रहेगा उतना ही तो ऐसे ही इस मतलब तो रचना करते समय ही इतनी गति बांध देता है इनका इतने काल तक ये चलते रहेंगे तो यही इसकी रक्षा काल है उत्पत्ति और स्थिति काल बनाना उसी रूप में बना देता है वो और फिर वो बिगाड़ भी देता है कि इसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उसकी तो बिगड़ना हो जाएगा तो ये तीनों की तीनों क्या है उसकी बुद्धि से होते हैं उसकी चेष्टाएं से होते हैं उसकी से होते हैं तो इस इस तरह से हम देखें तो सारा का सारा क्या है नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है कोई असंबद्ध नहीं है तो जो इस रूप में जानता है वो पिता का पिता अब आ गई बात पिता का पिता का मतलब होता है अब तक ईश्वर से वो रक्षा ले रहा था सारी सुरक्षा हो रही थी अब तो क्या हो गया अभी इसका ज्ञान होने के बाद इसका बहुत अधिक जीवन तो अपने पर निर्भर हो जाता है सारे विरुद्ध कामों को नहीं करता है तो अपने दुख जो होने थे अपने ही भूलों के कारण दोषों के कारण दुख होते हैं तो अब हमको जब ज्ञान हो जाएगा इस रूप में ठीक ठीक तो अपने दुखों से बच जाते हैं बहुत सारे दुखों से बच जाते हैं एक तो ये है रक्षक हो जाएंगे और दूसरा है इसका पिता का पिता होने का मतलब हम ईश्वर के बारे में दूसरों के सामने बात इसलिए नहीं रख पाते हैं कि ठीक से नहीं जानते हैं ईश्वर को जब ईश्वर को हम ठीक से जान लेंगे तो चुप नहीं रहेंगे फिर दूसरे को अपने ही बताने की प्रवृत्ति हो जाती है तो अब क्या होता है पहले एक व्यक्ति जानता था उस एक ने दस को बता दिया फिर बीस को बता दिया तो अब उसकी बढ़ती हो गई ना फिर एक व्यक्ति जानता था तो वो मर जाता तो उसका नाम समाप्त हो गया दस को बता दिया तो दस तक नाम चलता रहेगा ना वो तब उसने रक्षा कर दी ना जाकर उसकी तो रक्षा करने से ही पिता होता है तो अब प्रचार करेगा दूसरों में विस्तार करेगा ईश्वर के गुणों का तो इससे इस ईश्वर की महिमा स्थित हो जाएगी यहाँ पर लोक में तो इस महिमा को स्थापित करना ही उस पिता का पिता होना है वास्तविक में उसका कुछ नहीं करेगा लेकिन लौकिक दृष्टि से ईश्वर की रक्षा और ईश्वर का नाश ये होता है यानी हम उसकी रक्षा दूसरों में प्रचार करके या अपने जीवन में धारण करके हम कर सकते हैं अगर उसको धारण किए हुए हैं तो एक तरह से हम उसकी रक्षा कर रहे हैं पिता बने हुए हैं नहीं कर पाते हैं तो वही हमारा कर रहा है वो तो स्वाभाविक है तो वो पुत्र की स्थिति है वो पिता का पिता यानी बहुत महान बन जाता है